मावी जय जय रघुवीर मावी जय जय रघुवीर मावी भगव राम लखन हिहारी भगव राम मावी जय जय रघुवीर मावी ओ ये सर्वतुर लोग के सारि भगव राम सर्वतुर लोग के सारि भक्त जसो राम लखन ही उपमान भातुलवि को विदिता बल विनय विद्या शोभा चल दिदी सुना उतारे भाई ही पुरुष मंगल गारि कर बपुरहारे पुण्य क्यू प्र देख रहे थे, थे नगर में सब लोग बहुत पसंद हैं जनकपुरी में क्योंकि बारात से पहले उसके पहले ही बारात कई दिन पहले अब जब तक लगन आगे और आगे का कार्यक्रम जब तक संपन्न हो तब तक, तक बीच में कुछ दिनों का अवसर अब तो समय को पूरा करना चाहते था आवश्यक का दिखाई दिया बरात आई तो, तो नगर वासियों तो इस में राजा जन के मंत्रियों ने बरात का स्वागत किया लोगों ने महाराज दशरथ को भी देखा को भी देखा बरातियों को भी देखा तो नगर के पुरुषों ने श्रेष्ठ के स्वागत में दर्शन कर लिए लिए देख लिया, और लिया। लेकिन तो इसमें दें दें। ये कहीं अगवाणी में नहीं गई उन लोगों ने बात भी नहीं देखी सब तो बात ही रह गई तो स्त्रियों को सब नगर की जितनी स्त्री थी उनको भी बड़ी उत्सुकता थी की बरात आई तो आई उसने कौन आया सब पैसे पैसे हैं। तो ये जिज्ञासा थी अब उनकी पूर्ति कैसे हो तो स्त्रियों को बताया स्त्रियों जनकपुर की अपने अपने घर बताया स्त्रियों को जब नाले बढ़ गया तो उन्होंने भी एक दूसरे को बताया इस प्रकार से उन सबको हुआ और उनमें से कुछ स्त्रियों ज्यादा उत्सुक थी तो वो कहीं से एक सब घर से निकलते बैठते उन्होंने भी जा करके देख लिया उनको भी जाप हो जाए कहाँ हुई है कैसे कैसे लोग हैं, यहाँ तक को भी देखता है को भी देख है, वो ये देखा अब वो बड़े दूसरों को वर्णन करते हैं वो सुनाते हैं दूसरे दूसरे लोगों को कैसे सी बड़ा है ऐसे ऐसे भाई है ये सब वर्णन होता का वो प्रसंग उस बीच में होता रहता है और तब तक धीरे धीरे करके वो समय आ जाएगा जबकि लगन का समय होगा और बराबर विवाह के लिए सबके सब सक पहुँचेंगे नारांग सोचते हैं इसलिए कल तो देखा है कि स्त्रियों आपस में बातचीत करना शुरू की और एक ने बताया कहा कि यह तो भगवान दान है लक्ष्मण जी है जैसे ये सुंदर हैं ऐसे सीता जी भी बहुत सुंदर है और फिर ये विवाह होगा तो बहुत अच्छा होगा और साथ ही बड़े स्वामीमान तो महाराज दस्य परिणिमान है जनक जी तो है हम जनक प्रवासी भी बड़े पूर्णिम है इस पूर्णिमा की मैंने देखा भगवान राम के दर्शन भी सीता जी की भी सुंदरता को देखा अब थोड़ी जल्दी ही अब इन दोनों का विवाह होगा वो भी हमें देखने को मिलेगा ऐसे जनक प्रवासियों का ये सबका सौभाग्य है अन्य लोगो को ये इस प्रकार का विवाह होते कहाँ देखने को मिल सकता है इसलिए बड़े अपने आप को सौभाग्य इसके बाद वो स्त्रिया कहती हैं कि ये विवाद जब हो जाएगा तो उसके बाद भी भगवान राम बार बार सीताजी तो को लेने दर्शन ये भी जिस प्रकार के कामना जब भगवान राम आया करेंगे तब तो ऐसा नहीं आएंगे और सीता जी को लेंगे और क्या ऐसा नहीं होगा वो जब भगवान राम आएंगे सीता जी को लेने के लिए तब वहाँ ठहरेंगे और ठहरेंगे सीता होगा उनकी बड़ी साधु सत्कार अनेक प्रकार ऐसी होगा पवनाई साबुन के मे अतिथि होगा खाना बनाया जाएगा दूसरे दिन दूसरा बनाया जाएगा तीसरे दिन तीसरा बनाया जाएगा एक दिन कोई कार्य होगा दूसरे दिन कोई इस प्रकार ऐसी कई दिनों तक उत्साह चलेगा ये है प्रिया में कार्य ऐसी जब ये होगी उनकी भगवान तो तो राम तो तो को भी यह ससुराल बहुत प्रिय लगेगी उनके साथ ससुर जो है भगवान राम को भी भला प्रिय नहीं होंगे यानी मन बहुत प्रिय होंगे जब बहुत प्रिय होंगे तो प्रियता के कारण भी रुकेंगे मन स्त्रियों को अपना बात कहने जो ज्यादा देर तक रुकेंगे दिनों तक और उसने दिनों तक हमें उनके दर्शन प्राप्त होते रहेंगे तब तक राम लक्ष्मण तब तक भगवान राम लक्ष्मण जी का निहारियों उनके दर्शन प्राप्त करके वही है सब पर लोग सुखारी हम अगर नगरवासी सब लोग हैं निहारना मैंने देखना है लेकिन देखना देखना निहारना से देखना अच्छी तरह से देखना तो की जब कई तो बहुत दिन तक ठहरेंगे तो अच्छी तरह से हम उनको देख लें मैंने भगवान राम की सुंदरता इस प्रकार की है की एक बार देखने ऐसी जी भरता है ऐसा लगता है की और देखना चाहिए और देखना चाहिए और देखना चाहिए तो वो जो अपनी भगवान के दर्शन के कारण है, जो है, वो पूर्ति होगी बार बार उनको देखते देखते दर्शन कार्य करते-करते, सती जैसा जो राम जोता, एक दूसरी ऐसी हरे हाथ उनको राम लक्ष्मण की बात राम लक्ष्मण की बात करती चली जा रही है तुम्हें ये नहीं मालूम है दो लाल जो राम लक्ष्मण कर जोटा राम लक्ष्मण की जैसी बोली है तो ऐसे ही, ही महाराज के साथ में दो और युवा वो भी ऐसे ही सुंदर है सब अंग सुहाए जैसे यहाँ राम लक्ष्मण जी हैं श्याम और दौरव ऐसी वो भी वो भी एक श्यादर और दूसरा गौरव तेसर कहीं देखिए आए कैसे जो लोग देख करके आए वो सब बताते हैं जो, तो जो ये बता रहे कि घर के सतग्न भी आए है तो उनका नाम किसी पता नहीं था केवल बताया गया था कि दो और युवक महाराज दशक के साथ हैं जहाँ लक्ष्मण जी के तरह बहुत सुंदर हैं और वैसे रूपरेखा है।, है तो ये सुना था सा लेकिन एक और कहा सफी उसको कुछ ज्यादा मालूम था तो कहने तो लगी अच्छा। तुमने सुने सुना और तुम्हें तो देख कर के आए है कहा वो समय आज आज निहारे में देख कर देखकर आए और निहारे में अच्छी तरह देखकर करके मुझसे पूछो कि प्रो तो कौन है कैसे है <laughs> और जन्म गन्दी जहाँ को संभाले ऐसे सुंदर है मानो ब्रह्म जी ने अपने हाथ से उनको संभाला हो ऐसे दोनों ही बात सुंदर है अब किसको नाम भी मालूम क्योंकि देख कर दूसरे का नाम शत्रु पहले को मालूम था अनुहारी उनमें से एक भ्रत है जैसे उसी प्रकार की मुख छवि जैसे ही सुंदरता वैसे ही वर्ण उनका भगवान उनका भक्त जीता है वो दोनों एक समान है और सभी साल लक्षण कहते कोई भी स्त्री पुरुष को सहसा समय ये दोनों अगर खड़े हो तो कौन राम है कौन भक्त है पहचान नहीं सकता जब बिल्कुल के है बराबर आता बराबर वैसे मुखम छवि वैसे ही सामान बिल्कुल बनाई और फिर कहते हैं दूसरे जी के साथ भट जी के साथ में उसका नाम लक्ष्मण है और लक्ष्मण में वो अभी उसी प्रकार दौरबंद है जैसे तो सपुवन और लक्ष्मण ये दोनों एक स्वरूप हैं, दोनों ही गौरवर्ण है और नक्षका है और वो भी बड़े ऊपर लेकर लेकर के बड़ा ही सुंदर स्वरूप उनका है स्वरूप की सुंदरता का वर्णन तो सकू जगह मानस में आता रहता है और सुंदरता का वर्णन करके गो स्वामी ये बताते रहते हैं है की यह लौकिक पुरुष नहीं तो जैसे तो संसारी व्यक्ति तो होते हैं मनुष्य होते हैं ऐसे नहीं का शरीर मिट्टी का बना का बना का बना, बना, बाल जल पंच महाभूतों का बना जल पंच महाभूतों से बना शरीर तो उसमें कितना सुंदरता कहाँ पर तो प्रयास हो सकता? सकते आखिर हज मिट्टी मिट्टी है, तो है। इसलिए जो है इसमें कहते है की बहुत सुंदरता का भगवान राम क्या का वर्णन करते हैं जब हमारे युद्ध भौतिकता साध करके उसमें आध्यात्मिकता आ गया है अति भौतिकता मतिकल कॉन्सेप्ट मानने आ जाए की वो परमात्मा जो है वो हो दुष्परतीत है जगत के अतीत है वो दिर्घ तेतन धन है अपनी जो अनंत जा चेतना थी शुद्ध निर्मल चेतना चमचनाती हुई होकर के शरीर धारण कर लिया तो अब वो शरीर जो है वो हो जैसा हो सकता है संसारी लोगों तो को जैसा सुंदर नहीं हो सकता राम का सीता तो जी का इनका जब ध्यान भी किया जाता है ध्यान करते हैं, तो अत्यधिक सुंदरता का ये समझ लें की संसारी व्यक्तियों को तो ऐसे हो ही नहीं सकता अलौकिक सुंदरता होनी चाहिए ध्यान करते जिसमे कम से कम तीन बातें हैं एक बातें तो ये कि भगवान का जो स्वरूप है वो प्रकाशवान चेतन धन होने के कारण चेतना का प्रकाशक स्वरूप दूसरी बात ये भी कोमल को है कोमलता का भी ध्यान रख और तीसरी बात इसका ध्यान रखें कि भगवान का शरीर सुगंधित भी है उसमें सुगंध मिटक हो तो उनको सुगंध कमल जैसे, जैसी सुगंध हो और उसमें प्रकाश किस प्रकार का हो तो मनो कोमल हो जैसे पुष्प की कोमलता हो या मेघ की कोमलता हो निष्ठा कोमल ऐसी कोमलता हो तो ये तीन बातें जो है उनके शरीर में ध्यान में रख करके तब उनका ध्यान करना चाहिए कोमल शरीर कांतिर सुगंधित ऐसा जो है तीन तीन बातों की विशेषता है और उनके साथ साथ ये भी उसमें भौतिकता कहीं नहीं है पंच महादूपों से बना शरीर नहीं है मनुष्यों का शरीर प्राणियों का शरीर कांत भौतिक है वो नहीं, नहीं, नहीं। रूपा नक सिकंग अनु अनुता मैं जो ऐसे सुनकर संसार के किसी मनुष्य से उनकी तुलना करो तो इसके माने है कि पत्थर का हैं कि कहा लगाते कहा परमात्मा कहा आगे चक्कर के तुलना करके दिखा देंगे उसने कहा की तुलना करो इनकी कहीं किसी से ब्रह्मा ऐसी विष्णु ऐसी महेश से इंद्र ऐसी इन से उन ऐसी आप देखोगे दिखाई देंगे लेकिन ये निर्दोष एसे एसे से से से तो तो ऐसे ऐसे तुलना तो की भी जा सकती संसार भरा हो किस की सुंदरता की तुलना करोगे ऐसे है उनकी सुंदरता का वर्णन मुख्य करे नहीं हो सकता संसारी व्यक्तियों की सुंदरता मुख्य वर्णन की जा सकती है उनकी भाषा भी संसारी और लोग भी संसारी तो संसारी बातों से संसारी व्यक्तियों का वर्णन हो सकता है लेकिन परमात्मा जो है वो समस्त जगत के अतीत देश काला अतीत ऐसा शुद्ध था की परमात्मा उसका वाणी ऐसी निरूपण करे तो असंभव है इसलिए परम सुंदर हो तो मैंने ये कहना ये चाहिए कि हम लोग चाहें बुद्धि लगाने की भगवान कितने सुंदर होंगे तो उतनी सुंदरता की कल्पना नहीं कर सकते ऐसे कहेंगे कि परमात्मा का सुंदर कल्पना है हमारी बुद्धि खुद एक्सरसाइज करो खुद बुद्धि प्रयास सुंदर हो सकते हैं और सुंदर हो सकते हैं अरे भाई बुद्धि में सुंदरता आएगी आएगी कितनी तो बातें जो हमें देखी होंगी उन्हीं की सुंदरता हमारी बुद्धि में आएगी अब अत्यधिक सुंदरता जैसी परमात्मा जी है हमारी बुद्धि में आई सकती मुख दर न जा कहीं उनकी बराबरी उनकी करो तो तीनों लोगों में कहीं बराबरी करके देखो उनके समान है मनुष्यों की जो बात क्या देवता आदि देवता उनके भी वैसे के ये का बात कर रही उनकी बात है लेकिन तुलसी राशि कहते यही बात मेरी है तुलसीदाशी तो इतने उत्साह कह रहे है शक्तियों के द्वारा सहला रहे हैं लेकिन कहते यही बात मेरी है की उपमा में तो कहते ही और कथम कवि को रूप कहें कहे बात से भगवान का बात बड़े तुलसी रात है ये भी यही यही बात कहता है उपमाना कहते उनके समान कोई दुशा नहीं, नहीं। है कथम कवि को भी कहें बड़े बड़े विद्वान लोग कवि लोग सब लोग ये कहते हैं कि परमात्मा के समान भगवान राम लक्ष्मण भरत प्रधान सब परमात्मा के स्वरूप है उनके समान सुंदर भला कम हो सकता है किससे उनकी उपना की है ऐसे भगवान और उनके साथ में सदी सब सद सब सब जितने वो भी है बल विनय विद्यालय है सिंधु सबके साथ है, बल सिंधु इनमें शक्ति कितनी है, आधार शक्ति समुद्र के समान और बलवान है विनम्रता भी बहुत अधिक है अब देखो जिन लोगों के पास बल होता है उनके पास विनम्रता नहीं रह जा जाती लौकिक लौकिकता में यही जगह एक होगा तो दूसरा घटेगा दूसरा होगा दूसरा घटेगा सर्वसता सब सर नहीं आएगी लोगों को बल शारीरिक बल होगा तो भी निम्रता नहीं रह जाती और लोगों को धन बना गया जन बना गया तो भी निम्रता नहीं रह जाती ये कहते हैं लेकिन ये बलवान हैं और फिर भी बल के सिंधु है लेकिन वैसे भी विनम्रता के भी सिंधु है बड़ी विनम्र हैम्ब्रता दिखाई देते कल बता दिया जी छात्र कैसे उसके बाद फिर आकर के जो प्राथमिक मिलते हैं आकर के पुर्जन पर जन सबसे मिलते हैं कैसी विनम्रता है और विद्यावान विद्यावान मैंने समस्त ज्ञान निधान परमात्मा का ज्ञान स्वरूप है ही है इसलिए विद्या निधान जो है अविद्यासित है जीवन में परमात्मा में ही अंतर है जीव अविद्याग्रसित है विद्यालय के साथ में परमात्मा विद्यावान है ज्ञान स्वरूप है इसलिए भगवान ज्ञान स्वरूप और फिर शील निधान शील में समस्त एक गुण शील बोल दिया तो सारे गुण आदम क्षमा करुणा उदारता प्रेम सेवा ये सब जितने भी गुण हैं, सात के गुण या दैवी गुण जितने भी हैं, वो सब भगवान में विद्धिमान और शोभा और सौंदर्य के भी नहीं है बड़ी सुंदर शोभा शोभा दोनों बात है सौंदर्य भी है और भी है एक तो सुंदरता का सुंदरता और सुंदरता के साथ में मुख्य बनावट शरीर की बनावट जो छवि है वो दोनों मिला करके तक्ष होगा इनसे यही है अब इस बात की कहा हो हैं। है समान वैसे ही है ऐसा कहीं कोई दूसरा नहीं तो जो विद्यावान भी हो गयाम भी हो श निथान भी हो बल निथान भी हो ऐसे भरा में और कहते शास्त्र की एक युक्ति है शास्त्र का काम यह है कि जो लोग शास्त्र का श्रवण करें अध्ययन करें शास्त्र का इसका सुनाम है उन सबके हृदय में उदास भाव आए भगवान के ऐसे सुंदर स्वरूप का स्मरण करें भगवान के बल का विनय का इनका सबका स्मरण करें तो उनकी भी क्षुद्रता मटे जीवन में जो शुद्धता है उनकी भावों की है, है, है, ये सब भी भगवान भगवान के ऐसे ऐसे सुंदर बल का बार उनके का बार उनके गुणों का वर्णन कर बार बार उनके गुणों का श्रवण करी की या इतिहास की किताब नहीं है कि एक बार अकबर का अशोक के राज्य का वर्णन पढ़ लिया मालूम हो गया की कैसा छुट्टी हो जाए ऐसे नहीं ये तो शास्त्र जो हैं ये अपने आध्यात्मिक विकास की वित्तिया है बार बार उनके पढ़ते रहो बार भगवान का स्मरण करते रहो बार बार उनका गुणगान करते रहो कैसे ही कल कहीं तो धीरे धीरे करके अपना अपने अंदर विकास होता जाए अपने अंदर परिवर्तन होता जाए ये तो एक प्रकार की साधना शास्त्र क्या है हमारी साधना है इसलिए कभी कभी जो ये है उन्होंने एक नाम रखा है इस प्रकार का श्रवण साधना तो भी सुन चुके तीन बार चौथी बार भी सुनो अरे हमका चार बार क्या हम पांच बार सुन चुके अरे हमका हम दस बार सुना रहे दसवीं बार क्या सुनो ये बार बार सुनने से क्या फायदा अरे बार बार सुनने से आपको फायदा ये हर बार सुनोगे तो नई बात आपको पता लगेगी और पहले के अपेक्षा सुनने वाले की आएगी श्रेष्ठता आएगी और पहले के अपेक्षा उसकी गंभीरता सुनते ही सुनते व्यक्ति का विकास होता है जैसे पूजा करते करते व्यक्ति का विकास होता है जैसे जश करते करते व्यक्ति के अंदर अंतरिक शक्तियों की जागृति होती है जैसे परमात्मा का ध्यान करते करते व्यक्ति के अंदर परमात्मा बहुत जागृत होता है ऐसी भगवान की गुण गाथा जो सुनते सुनते हृदय में परमात्म भाव जागृत होता है जो क्षुद्रता है वो धीरे धीरे मिटती है शास्त्र का कामता है उनको मिटाता रहता है उनके सामने गुणों की स्थापना करता रहता जिन लोगों में ज्यादा भक्तिभाव हाँ, प्रेम भाव हाँ नहीं है मन भावना प्रधान जो व्यक्ति नहीं है उनके ऊपर बेल में सफर लेकिन जिनमें इस कथा का बड़ा जल्दी प्रभाव पड़ता है और परिवर्तन जो भी भावुक लोग हैं, जो मानो इस प्रकार से थोड़ा स्वास्थ्य चलते है उनके ऊपर जब इसकी कथा को सुनते हैं तब उनके प्रभाव पड़ता है बदल जाते हैं लेकिन जो कठोर स्वभाव के है जिनका हजर बजर के समान है तो उनके ऊपर तो काफी चलती है जब उनके साथ में कोई हटा चलता है सब कहीं पर परिवर्तन होता है ये सब विधान एक प्रकार के साधना के लिए चलते रहते लोग सभी समान नया प्रकार के लोग लेकिन शास्त्र सबका इलाज सबका ऐसा नहीं है कि शास्त्र किसी को कह दें कि भाई ये लादास दगा कई तरह की अलग अलग प्रकार की दवा जब इस प्रकार ऐसी भगवान का स्मरण करो की ऐसे भगवान राम लक्ष्मण जी भरत कैसे हैं, इन हैं। इन है इंद्र जो है बहुवचन में चारों के लिए बात है तो ये एक भगवान रामी ऐसे है जैसे भगवान राम कैसे भरत जी कैसे लक्ष्मण जी कैसे चतुर्घन ये चारों के चारों उसी प्रकार ऐसी इन सब गुणों ऐसी संपन्न है गुरनार्य सकल प्रसार अंचल अनु अभी वैसे स्त्री स्वभाग जैसे है वो करती वैसे है स्त्री अपना अंचल फैला करके भगवान ऐसी मानती है, कहते है, कि है। हमारी बात भी समी आपसे कुछ प्रार्थना कर रहे हैं क्या हमारी प्रार्थना भाई क्या हो चार भाई यही कर हमेशा ही चारों भाइयों का विवाह यही होगा अभी अभी की व्यवस्था है सीता जी है अब पूछेगा की यहाँ से थो थोड़ा चारों भाइयों का विवाह होना है इसलिए उसका जो है वो तो पत्र निधि शुरू कर देते थोड़ा थोड़ा चर्चा करनी होती सबसे पहले नगर की महिलाओं के बीच में चर्चा करी की चारों भाइयों का विवाह यहाँ चारो को यहां नहीं है महाराज जनक और उनके भाई की उनके साथ में उनका विवाह होगा बड़ा सुंदर अच्छा फिर जब चारों घरों को अच्छा होगा वो कहते हैं की हम हमसे मंगल गा और हमको उनका मंगल गीत गाने का मौका मिलेगा तो आनंद वो अपने मंडल गीत गाने के ही बड़ी लाइक है और उनके सबका जवाब देखने के लिए बड़ी प्रसन्न है इस प्रकार से के ऐसी विचारों का विवाह होगा दूसरी यह दिखा रहते हैं कि आगे की घटना जैसी होती है वैसी ही कहीं न कहीं किसी के मन में वैसी ही भावना पैदा हो है, कहीं न कहीं अब घटना घटने की बात का साल हो चाहे दो साल हो चाहे दस साल लेकिन लोगों की तस्पुर भावना सुने लगती है ऐसा न हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए सोचने लगते हैं ये देखा के भगवान राम पहली बार जनपुरी में आए और वो सब नगर भर में घूमे और जहाँ रखा गया तो वहां जाने की तैयारी हुई तब भगवान को धनुष तोड़े गए तो कहा तोड़े लेकिन नगर वासी चर्चा करते हुए की ये भगवान राम जो ये सीता जी के लिए बहुत सुंदर बन है ये अगर धनुष को तोड़ दे तो धनिष को कैसे तोड़ देगी बहुत सुमल है ऐसा हो तो कि गणेश जी के सुनने में आ जाए की इनके साथ सीताजी का विवाह कर देना बहुत उत्तम होगा इसलिए उनके साथ में हो जाए ये सोचने लगे अब वो अच्छा नहीं करते हो सके अब उसके बाद में फिर धनुष होती है तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर भी भगवान ये प्रतीक्षा की जाती है तोड़ें तो सब लोग ये कहते हैं की देखो ये राजा जनक ऐसी बढ़िया अनुचित कार्य कर रहे हैं ये हर पकड़े इसमें है की जब जो भूष छोड़ेगा उसी के साथ विवाह किया जाएगा तो आप सब लोग अपने मन में चाहते है की और कोई तोड़े तो सब पहले ऐसी चाहना और उसी प्रकार की घटना होती इसी प्रकार ऐसी यहाँ पर भी भगवान राम का विवाह सीता जी का तो निश्चित हो गया अब चारों भाइयों का यहाँ विवाह हो उसकी कामना पहले समझ लगी जरूरत हो चार भाई यही तो रहें और कहीं परस्करिया मन मतलब प्रेम से गदगद होकर के बोलती है कहीं परस्पर आपस में सब स्त्रियाँ वो आपका शरीर भी पुलकित हो रहा है कभी सको धूप कहते है कि विधाता ऐसा करेगा दूसरी समर्थन नहीं कर सकते तुम काम कामना करके होगा मेरे सही सब ने की ये तो क्योंकि दोनों ही राजा महाराज दशरथ भी जनजी ये दोनों ही पुण्य के सोमी भी है बहुत पुण्य किए हैं पहले कैसे चुके हैं इन को है? महाराज दशरथ ने और जनजीवी इन्होंने जैसे शंकर की आराधना की है ऐसी किसी ने नहीं की इसलिए यहाँ पर वो कहती हैं, हैं कि है की शंकर जी को करनी ही पड़ेगा ये सब क्योंकि इन दोनों ने शंकर जी की बड़ी पूजा की है बड़ी उपासना की, की है इसलिए शंकर जी कैसा ही करेंगे चारों का चारों भाइयों का विवाह वही होगा अब देखो यहाँ पर ये जो शास्त्र चलता है ये दो चलता है एक पक्ष तो है आध्यात्मिक अब दूसरा पक्ष है भौतिक भौतिक पक्ष में तो विवाह हो रहा है विवाह कैसे होता है समाज की रीत नीतियाँ कैसी हैं? उसकी प्रथाएं किस प्रकार की है उसका सबका वर्णन चलता है और दूसरी ओर ये भी कि उसी के बीच में भगवान राम और सीता ये परमात्मा स्वरूप परमात्मा है तो उनके परमात्मा का गुणगान और उनकी महिमा और उनके पार करने का विधान ये भी चलता है मैंने परमार्थ और भौतिक पक्ष दोनों पक्षों का समन्वय करके शास्त्र चलता है अब ये वर्णन करते हुए कोई पढ़े तो, को तो देखे कि भौतिक दुष्ट अगर व्यक्ति की होगी तो देखे कि भगवान राम का विवाह कैसे होता है कैसे आते हैं कैसे बरात जाती है कैसे मंडप सचता है तो सब उसी पर ध्यान लगा होगा व्यक्ति और उसी की दुष्ट में रख पढ़े और जो लोग भगवान के विवाह का और भौतिक पक्ष को ध्यान में पढ़ेगा तो उसका एक फल है उसका फल ये है कि फिर उसके घर में भी इसी प्रकार के विवाह मंगल ये कार्य उसको भौतिक लाभ उसके जीवन मांगे लेकिन इसी कथा को अगर कोई पढ़े तो आध्यात्मिक सबसे बढ़ो जहां देखे कि परमात्मा क्या है परमात्मा की प्रति की सीता क्या है और इन दोनों का आपस में संबंध किस प्रकार का है कैसे अनाधिकार दोनों ही ये सही हैं एक ले ज्ञान उत्पन्न होने लगे अभिज्ञान से ज्ञान उत्पन्न जिस प्राप्त से देखे उसको उसी प्रकार आगे की कथा देखो यही की सकल सुख निज निज भवन गये न विशाला मास सुहावा सुहा की तो तो तो तो सुनी सकल लोग नाता जो दसी अधाता मंगलमूल विप्रो दिधि जाम सिया यही सकल मनोरथ करेंगे इस प्रकार से सब मनोरथ करते हैं मनोज मन कामना करते हैं सब लोग चाहते हैं कि इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह यही फिर इसी नगर में चारों करोगे आनंद उमद उमद उ और सब लोग जो है कल्पना करके और तरह ऐसी प्रसन्न हो जाते हैं मन ऐसा लगता तो हो ही होगा जैसे कि ये सब सब कर शंकर जी सब ही करेंगे तो सुनकर के और उसके प्रसन्न हो जाते हैं ये तो ऐसा ही होगा तो पहले ही से चारो भाइयों के विवाह की प्रसन्नता है कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अयोध्या से और भी बहुत भगवान राम के मित्र आए थे सम के बहुत से लोग थे सैकड़ों लोग थे और जब आपने देखा होगा कि भगवान राम ने धन तोड़ दिया और उसके बाद में दूध भेजा गया अयोध्या तब महाराज दशरथ के भवन में मंडप बनने लगा और बड़ा सुंदर मंडप बना लेकिन दूसरी बात की कहते कोई एक मंडप जनक जी के यहाँ छोड़ा करना उनके घर घर में मंडप बने घर घर में मंडप बने के क्या हुआ कि जितने जनकपुर वासी थे उनके यहाँ जहां जहाँ जिसके जिसके घर में कई विवाह योग्य थी उन सबने अपने अपने घर में मंडप बना लिया कई अर्थों जब महाराज दशरथ के यहाँ उनकी पुत्रियों के विवाह हो जाएंगे तो कोई तो तो हमारी पुत्रियों में छोड़े रह जाएंगे तो कहा इसने कहा कर पुत्र तो प्राप्त होंगे बालक कहाँ से प्राप्त होंगे आज तो हाँ एक बड़ा अयोध्या ऐसी आएगी तो कहीं न कहीं में, कोई, कोई न कोई हो ही तो ये चारो का व्यवहार नहीं होता उसके बाद अयोध्या ऐसी आये हुए बहुत से युवक है उनका सबका व्यवहार जनकपुरी में हो जाता है अब तुलसीदास तो जी उसका विस्तार वरण नहीं करते सन है जो तो सनकेत ऐसी लोग भी निकाल लेते हैं नहीं तो फिर तुलसीदास तो तो जी इसके तो कही जैसे जनक जी के हम मंडप बना ऐसे घर घर मंडप बना क्यों बंदा अभाव क्या कारण हो सकता तो उनके यहाँ पुत्री का विवाह हो तो जाए जिस प्रकार से एक मनोरथ कर ही आनंद तो तो उम सब लोग आनंदित है स्वयंबर आए कहते जो राजा लोग उस स्वयं में अब ये बताते है की देखो स्वयं में बहुत से राजा लोग आए हुए तो कुछ राजा लोग तो ऐसे थे जो कुटिल राजा लोग वे लोग बीच में उपद्रव करते रहे जब तक नहीं टूटा तब तक करते रहे धनुष टूट गया उसके बाद भी करते रहे फिर जब परशुराम जी आ गए तो फिर थोड़ा शांत बैठे और फिर परशुराम जी भी अपना धनुष देकर के भगवान राम जो तो के जब चले गए तब उन कुटिल राजाओं को कहीं समझ में आया की हम जिनको साधारण बालक समझ रहे थे और जिनको युद्ध करने की छान रहे थे वो हमारी मूर्खिता थी और पर तुलसीदास जी वहां देखते है की वे लोग चुपचाप फेसज लिये ाम जी के जाते ही जाते मैंने उनको जनक जी को बताया भी नहीं कि हम आए थे इसलिए अब हम विदा होते हैं अब हम जाते हैं वो भी नहीं बताया, बता लेकिन वहाँ कुछ सात उस भाव के राजा लोग थे जो समय भी व्यक्ति घर से जय हो रहा था सब उनको कुटिल राजाओं को समझा रहे थे कि कहाँ जुटान पड़े तो मैं दिखाई देता भगवान राम कैसे दिव्य है अलौकिक है उनको तुम समझते हो साधार मनुष्य अरे उनके सुंदर स्वरूप को देखो और आनंद लो भगवान स्वयं साक्षात समय विद्यमान है ऐसे करके उनको समझा रहे थे राजा लोग जो के थे वे जल्दी नहीं बैठे उनको थोड़ी और इच्छा थी कुछ और देखी उन्होंने देखा कि कि राम और लक्ष्मण के परमात्मा के जो दो रूप है सगन रूप धारण के उनको तो देखा और दो बाकी रह गए थे भर प्रत वो कहा हम थोड़ी देर उठेंगे जब बारात आ जाएगी और भरत शत्र को भी हम देख लेंगे तब जाएंगे वे लोग अब तक चुके हुए थे तुलसी झासी को याद है भी साधु लोग साधु अब उनको भी विदा करना चाहिए उन्होंने भी देख ली बारत भी देख ली और चारों भाइयों को देख लिया तो देखिए स्वयं आए देश बंद सब तीन बंद सब के के सब बंद देख करके मैंने अब उन्होंने भरत शत्रु दे दिया चारों भाइयों को उन्होंने दे दिया अब बहुत चुकी हो वो जो उनके मन में कामना हो रही थी की चारों भाइयों को चारों पुत्रों को देखे उन चारों को दर्शन प्राप्त कर लिए और कहा का राम जस विशदाला भगवान नाम की गुणगाथा गाते हुए महिमा सुनाते हुए निज निजी घर में गए महिपाला वे राजा लोग सब अपने अपने देशों को चले गए अब उनकी विधा अब राजा लोग दूसरे कोई नहीं है भारत है अयोध्या की और ये लोग है जनकपुर वासी है अब तो सीधा ये कहते हैं कि अब सब बात बीच की हो गई तो गये दीच तो कक्ष दिन ये भांति किस प्रकार से कुछ बिग रहे कितने कु दिन, तो दिन, दिन बीत गए बारात आ गई थी लगन के पहले और लगन के बीच के जितने दिन थे वो इस प्रकार से बीत गये अब उसके बाद परम जन सकल बराती अब इसे जितने दिन तक बहुत प्रसन्न रहे सब बराती भी प्रसन्न रहे और जनकपुरवासी भी बहुत प्रसन्न रहे जनकपुर वासी बारतीयों को देख देख करके प्रसन्न रहे ब्राती लोग जनकपुर में आकर के उनका स्वागत सत्कार हो रहा है वहाँ की शोभा सुंदरता देख रहे हैं वो सबसे साथ प्रसन्न हैं। तो मंगल मूल लगने के लिए आवास अब वो दिन आ गया जबकि उनका भगवान श्री राम जी सीता जी का विवाह होना था वो समय आ गया मंगल मूल जिसमें सब मंगल मंगलों प्रकार के लगन का दिन आ गया और हिम ऋतु और जहन माह ये विवाह कब हुआ हेमंत ॠतु में हुआ में भी अगहन और पुष्क दो महीने होते हैं उसमें अगहन के महीने में भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ तो वो अगहन का महीना आ गया अब अगहन के महीने में भी महीना बिकना पड़ा अब उसमें किस दिन विवाह हो तो उसके लिए कोई दिन निश्चित हो तिथि निश्चित हो तो सब उसका फिर ग्रह तिथि नखट जोग बर बारू बारे तो सब का सब देखने पड़ते है की उसमें दिल भी ठीक हो नक्षत्र भी ठीक हो ग्रह भी ठीक हो तिथि भी ठीक हो ये सभी सब, सबके सब पत्रों में देख देख करके उनका सबका शोध किया लगन शोध विधि विचारू विधान ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी में शोध करके विचार करके तो ये निश्चय किया कि अमुक अमुक दिन अमुक अमुक तत्व उस समय ये विवाह हो तो अच्छा लगे तो एक लगन पत्रिका तैयार तो की जाती है विवाह के समय लगन पत्रा के मैंने किस समय ये विवाह संपन्न होगा वो सब जैसे ब्राह्मण लोग क्या करते हैं ऐसे यहाँ हुआ दोनों तरफ से ब्रह्मा जी ने भी लगन निश्चय की और वहाँ जनक प्रवासी जो थे वहाँ के विप्र लोग थे ज्योतिषी लोग जो थे उन्होंने भी गणना की और उन्होंने भी कुछ निकाली तो फिर क्या हुआ की जब उन्होंने ब्रह्मा जी इस प्रकार का विचार किया तो पठे बिंद नारोषण सोई तो ब्रह्मा जी ने नारद के द्वारा वो लगन पत्रिका जनक जी के पास भेजी जनक जी ने देखी कि ब्रह्मा जी ने दी, तो उन्होंने अपनी से पूछा कि भाई तुम्हारा क्या विचार है ब्रह्मा जी की तो जोतियों ने भी वही महूस बिल्कुल बताया जो ब्रह्मा जी ने बताई थी इन लोगों ने ने पहली मिटा के रखी थी तो कहते गणी जनक के जनकन जो जो, जो जनक जी के गलत के मान जिन जो जोतियों ने जो किसी और समय निर्धारित किया था वही ब्रह्मा ने कहला देगा तो कहते हैं कि सुनी सकले लोगों ने ये बात तो सब लोगों को ये बात पता चली कि देखो ब्रह्मा ने जो लगन बताई, वही सब जोशियों ने बताई इसके मैंने ज्योति कोई ब्रह्मा जी से कम नहीं है ज्योतिषियों की बड़ी प्रशंसा हुई उस समय है तो कहें ज्योतिहा विधाता ये जनक जी के तो जितने ज्योति है बिल्कुल विधाता ही है जैसे कि दुर्घना जी ने जो पता लगा करके शोध करके दिया वही सब जोशियों ने भी किसी बता दी आजकल किसी पंडित से पूछो विवाह की लगे तो वो एक बताएगा दूसरे से दूसरी बताएगा अब जो दूसरे से कहो कि हमने उससे पूछा वो तो ये बता रहा है, अरे वो क्या जाने वो भूलिया हम जो बता रहे ये ठीक अब दूसरे के मन में कन्फ्यूजन हो गया तब तीसरे ऐसी पूछ लिया जब तीसरे से पूछा तो किसी के मन बता दिए अरे कई आप क्या करें कोई ठीक है तब तो वो बताया था कितने और पहले वाले थे वो ठीक नहीं है हम जो बता रहे हैं यहाँ कहीं एक मत हो अपने अपने ढंग से बताते मेरे ज्योतिष के सिद्धांत पर ये निर्भर नहीं करते जो लगन पूछने आता है उसकी आंखों की तरफ देखते हैं उसके हाथ की तरफ देखते हैं अपने लगन बताते हैं तो क्या आपकी गलत वो ज्योतिष देख रहे कि लोग को देखे को लगन पूछ दिया फिर कैसे लगन ग्रस्त हो गई अरे ग्रस्त हो जाएगी उसमें जब तक देखते से बुद्धि लगन हो जाएगा पता लगेगा तब तक सही जो विधाता बता रहे हैं लगन और वही यहाँ के जो चीज बता रहे हैं दोनों की एक ही बात होती है और विधाता ने वो लगन तैयार की तो जी के हाथ से जनक के पास भेजी ब्रह्मा जी नहीं आ ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में है या ब्रह्मा जी अपने जहां बार हो रही जनकपुर वहीं वही पर सब आकाश में वो अपने विमान में बैठे हुए मर रहा है घूम कर जीव करते और उनकी जिंदगी के बात नहीं आते लेकिन नारद जी ऐसे हैं जो ब्रह्मलोक भी ब्रह्मा जी से भी मिलते रहते हैं और पृथ्वी पर भी आते रहते हैं और पृथ्वी पर आकर के मिलते भी है लोगो ऐसी तो ब्रह्मा जी आप जानते हैं की जहाँ कहीं अब जैसे हिमांचल के यहाँ पार्वती जी थे तो वहाँ पर नारद जी पार्वती के पास पहुंचे और उनको देखकर करके तो उनको बताया की यहाँ की ऐसी रेखा पड़ी वैसी रेखा पड़ी शंकर जी से दवा होगा ये वो जाके बताने लगते है जाकर के विश्व में भी नारद जी वहाँ पहुँच गए इसी प्रकार से और और जगह जहाँ जहाँ इस प्रकार के होती है तो नारद जी आते रहते हैं तो नारक जी एक प्रकार से लिया जाए ऑफिसर मृत लोग के और गर्भ के वह दोनों तरफ आते जाते रहते हैं यहाँ के सूचना वहां की सूचना तो उन्होंने आकर के खबर दे दी उनको बताई सब तो लगन पत्रिका दोनों में अब कहते हैं वो अब तुलसीदास तो जी ने अग्रहण का महीना तो बता दिया और ये भी बता दिया कि ये हिम हिमंत थी, थी लेकिन ये सब नहीं बताया कि कौन दिन था हाँ, दसवीं थी अष्टमी की, कि कौन दिन उसका कौन था मरुत कौन थी किसी कौन थी कि नक्षत्र कौन, कौन, कौन था ये सब तुलसीदास तो जी उस बात को स्पष्ट नहीं करते दश्मी की मतभेद होता तुलसीदास ने ऐसा निश्चय करके रखा है कि जितने पूर्व शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करना भी हमारा धर्म है अगर कहीं किसी शास्त्र में कहा गया कि उनका विवाह अष्टमी को हुआ और किसी में कहीं कहा गया कि द्वादशी को तो हुआ तो तुलसीदास क्या करेंगे किसका पक्ष करें किसका विरोध करेंगे ताकि ये भी ठीक होगी थी, थी हमारी बात यह कि बस लगन मुहूर्त शोध की गई और जो सबसे ज्यादा शीति वही की गई अब उसका नाम मुख्य के नहीं बता एक बात और यह एक आपको सुना होगा पद हा? कि ब्रह्मा जी ने हु? कि देखो जो आगे भविष्य में होने वाला होता है हा? उसको किसी ने देखा नहीं कैसा क्या होगा हु? जो प्रारब्ध होता है उस प्रारब्ध को कौन जाने भविष्य में क्या होने वाला है ब्रह्मा जी ने शोध के लगन भरी के करण पिता लग्न परी देखो ऐसा होता ब्रह्मा जी ने अपनी लगन शोध करके रखी उसके बाद में क्या हुआ सीता हरण मरण शरत कह और बदम परी मुहूर्त इतनी बढ़िया रखी गयी ब्रह्मा जी ने सोच ली जोशियों ने सोच लिया सबने इसे कर लिया लेकिन फिर भी क्या होगा सीता हरण वर्ग नहीं मरण दसरत तो कह विवाह फल नहीं ना मरण दसरत तो <laughs> और बंद में पड़ी, यह सब वर्ग लीजिएगा इससे मैंने लगन ठीक नहीं और लगन बाद में लोगों ने कहा भी कहा कि जो लगन और जन सुन हुई है वो लगन ठीक नहीं अगमी के महीने में जो विवाह होता है लगन रखी जाती है वो मध्यम होती है उत्तर नहीं होती मध्यम होती है, और फिर उसमें मुहूर्त निकल, निकलती नहीं है तो जो निकटस्थ दिखाई देती है कि चलो इससे काम चल जाएगा इसको कर लो, ये दान लगा दो ये ऐसा कर दो वैसा कर दो इस प्रकार से कर दिया जाए तो ऐसे करके की अब बात यह थी भगवान राम में तो ध्वस्त हो गया अब भ्रष्ट होने के बाद में उसके बाद है वो अब भगवान राम का सीता जी का विवाह होना था अब ऐसे थोड़ा होता कि अब लगन में मुहूर्त की इंसान बाद में नहीं बनेगी तब तक जाओ उनको भेज दो वापस अब विवाह मत करो अब ऐसे थोड़े होगा इसलिए जो निकट समय मुहूर्त थी वो मुहूर्त निकाली गई और निकाल करके चाहे उत्तम हो मध्यम हो चाहे निकट हो उसी में विवाह और उसके परिणाम में शुरू प्रकार की घटनाएं घटी दूसरी बात ये की संसारी लोगों के लिए ये दुर्घटनाएं है सीता हरण मरण दशरथ के लेकिन भगवान के लिए तो सब है। <cough> उनके लिए तो ये सब शुभ मुहूर्त में ही विवाह हुआ इसीलिए सीता हरण हुआ अशुभ मुहूर्त विवाह कारण नहीं हुआ <cough> और सब विपत्तियाँ जो पड़ी इनको कहते हैं लौकिक दृष्टि से सब विपत्तियाँ हैं लौकिक दृष्टि से वो अनुचित बातें हैं लेकिन परमात्म की दृष्टि बिल्कुल सबसे है परमात्मिक दृष्टि ही दूसरी है उसके अनुसार भगवान राम ने उतार लिया उनके साथ लगन मुहूर्त उनके विपरीत कैसे हो सकती है वो तो लगन मुहूर्त तो भगवान राम जो जिस समय जन्म अवतार लेते हैं, जिस प्रकार का विवाह होता है उस तो समय लगन मुहूर्त सबको अनुकूल बनना पड़ता है ऐसा नहीं लगन तो है। जब लगन मुहूर्त अनुकूल हो तब विवाह किया जाए जब लगन मुहूर्त अनुकूल हो तब भगवान का अवतार हो ये नियम नहीं है ये तो संसारी लोगों के लिए है। भगवान के लिए क्या है जब भगवान अवतार ले तब लगन मुहूर्त को अनुकूल बनना पड़ेगा ये सब भगवान के अभी से सारी प्रकृति सारी सृष्टि लगन मुहूर्त नक्षत्र गये उनके तो गुणों के नशाने की खेल है उनके इसलिए भगवान की महिमा को समझो इस प्रकार से भगवान की महिमा है किस समय ये लगन मुहूर्त के समय की थी धैन धूर बेला दुमल सकल समंगल मूल उसमें एक बात ये बता दी तुष्टी तो राशि ने कि जिस दिन ये मुहूर्त थी उस दिन मुहूर्त सायकालीन सायकाल की मौल भेल धूल के मन गौधूल बेला गोधूल बेला के ना सायकाल जबकि गाय पंखे आती है और धूल उड़ती चलती है तो गाय के कार्य धूल उड़ती है तो सायंकाल होता है शुभ होता है उस समय धेल धूल बेला दिमल और सकल सुमलमूल काबू तो वैसे ही मंगल मूल कुछ स्थितियाँ इस प्रकार की है जो सदा शुभ मानी जाती है जैसे नवरात्र के महीने में जितने नौ दिन है उन दिनों में सिर्फ मुहूर्त नहीं देखी जाती चाहे भद्रा भरणी कुछ भी हो कोई किसी मतलब में, उस समय उन मुहूर्तों में जो कुछ भी कार्य किया जाए वो सबसे इसी प्रकार से अगर कहीं ये हो कि आज ही कोई कार्य होना है अब हम इसकी प्रतीक्षा कलो परसों नहीं कर सकते हैं या और कहीं कोई चिट्ठी मिलती है तो कहा कि नित्य दो बेला सबसे पवित्र है उस समय कहीं कोई नक्षत्र इत्यादि का प्रभाव उस समय नहीं पड़ता इसलिए कहती है कि भेन धूल बेलाजमल सकल सुमंगल उस समय प्रकार मंगल मूल है तो बस वही निर्धारित कर दी गई और विपृण कह जाने अनुकूल और विपणन ने बता दिया जनक जी से बस यही समय विवाह के लिए बहुत ठीक है तो उसकी फिर तैयारी होने दी। इतनी है बाकी नान्यातिहास गुमतेमी सत्यम बदलाम से भा भक्ति भरामे काम शुमा नुस श्रीरांज